धर्मस्क धर्म के तीन विवाह करके कह सर्वे पुण्य लोका अमृतत्व सन्यासी ज्ञानी को अलग अमृतत्व को प्राप्त करता है श्रुति में कहा गया अद्वैत ज्ञान होने पर कर्म नहीं कर सकता है कर्म का निमित्त भेद प्रत्यय निवृत्त हो जाता है इसके पर पूर्व पक्षी की शंका है भेद आलंबन कर्म विधि विरोधा नादेत शास्त्र स्वास्थ्य महान भेद को आलंबन करने वाले कर्म विधि यजि तो स्वर्ग काम है स्वर्ग कामना करने वाले याग करे तो स्वर्ग काम्य है कामना करने वाले अधिकारी है याग है कर्ण देवता उद्देश्य द्रव्यता देवता आदि कर्ता क्रिया कारक भेद बुद्धि होने पर ही कर्म विधि प्रवृत्त होती है इसलिए भेद को आलम्बन करने वाले कर्म विधि का विरोध होता है अद्वैत शास्त्र अद्वितीय ब्रह्म है तो कर्म विधि प्रमाण हो जाएगा भेद रह नहीं रहेगा तो अद्वित शास्त्रम स्वार्थ प्रमाण न क्यूंकि कर्म विधि विरोध होता है कर्म वेद वाक्य उसका विरुद्ध होता है प्रमाण हो जाएगा इस अद्वित शास्त्र स्वार्थ न मानव स्वार्थ में प्रमाण नहीं से ये सार्थवाद आदि वाक्य स्वार्थ में प्रमाण नहीं विध्य की स्तुति के लिए अर्थवाद वाक्य अथवा निंदा के लिए ठीक इसी प्रकार अद्वित शास्त्र कर्म के कर्ता का स्थावक है अथवा जप के लिए इसी प्रकार कोई अन्य तात्पर्य घूणा होगा अद्वित शास्त्र अद्वितीय ब्रह्म है इसमें प्रमाण नहीं है तो शंका करता है, कर्म शात्र हो, एक ही है तो भेद ही नहीं रहा भेद नहीं रहे तो भेद को आश्रय करने वाले कर्म विधि अप्रमाण हो जाएगा वेद में बहुत कर्म कांड रहे सब अप्रमाण हो जाएगा ये तो अप्रमाण नहीं होना चाहिए वेद इसलिए स्वार्थ में अद्वैत शास्त्र प्रमाणा नहीं या ये अभिप्राय है पूर्व पूछिका सिद्धांत उत्तर देना कहकर टीका में यथा स्वप्न प्रत्यय गंधर्म नगरादि प्रत्ययच प्राग तत्व ज्ञानाद पुरुषम अधिकृत्य प्रमाणम स्वप्न प्रत्यय स्वप्न में जो कुछ ज्ञान होता है गंधर्म नगरादि प्रत्ये गुछ कवि लिखता है अथवा तो आदि से माया माई का जादूगर दिखाता है तत्व तो तो ज्ञान के पहले जागने के पहले स्वप्न प्रत्यय प्रमाण मानता है और गंधर्व नगर आदि माया जादू का है ऐसा समझने के पहले वो प्रमाण मानता है अज्ञानी के प्रति पुरुषम अभिषेक करके प्रमाण होता है उसमें प्रमाण मानता है तथा कर्म विधि नाम अपने अविदो पुरुष प्रमाण्य सम्भव कर्म विधि भी अज्ञानी पुरुषों में प्रमाण है वो प्रमाण मान करके याग करता है स्वर्ग प्राप्त करता है व्यावहारिक प्रमाण उसमें है अज्ञानी के लिए वो वो कर्म विधि चरितार्थ है इसलिए न अद्वित शास्त्र से तद विरोध अस्त अद्वित ज्ञानी के लिए उसके साथ कर्म विधि का विरोध नहीं कर्म विधि अज्ञानी के लिए इतना परिहार करता सिद्धांत न अनुपमर्दित भेद प्रत्यवत पुरुष विषय स्वप्न आदि प्रत्यय प्राग प्रबुधात प्रबोधात प्राग यथा स्वप्नि प्रत्यय जगने के पहले स्वप्न प्रत्यय आदि से गंधर्व नगर जादू माई माया जादू से दिखाता है जो वो भी सब जगने के पहले अर्थात हो ज्ञान होने के पहले प्रमाण मानता है इसी प्रकार कर्म कांड भी प्राग प्रबोधात ज्ञान होने के पहले प्रमाण हो सकता है पुरुष विषय से, से कौन पुरुष अनुपमर्दित भेद पुरुष वर्दित भेद प्रत्यय जो भेद प्रत्यय भेद ज्ञान प्रत्य उपमर्दिता नहीं हुआ अद्वैत ज्ञान होने पर ही भेद प्रत्यय उपमर्दित होता है अद्वैत ज्ञान होने के पहले भेद प्रत्यय उपमर्दिता निवृत्ता नहीं हुआ ऐसा भेद प्रत्यय वाले भेद प्रत्यय जो पुरुष इस पुरुष के विषय में कर्मकांड प्रमाण हो सकता है इसलिए अप्रमाण नहीं है यद्यचर श्रेष्ठ तत्व तरुजन श्रेष्ठ जो जैसे करेगा इतर भी ऐसे प्रकार आचरण करेगा इसी स्मृति के बल से तत्वदर्शीना नाम का साद उपर सति सती अने तत्वदर्शी यदि कर्म से उपरत हो जाएंगे तो श्रेष्ठ होने के कारण उनको अनुकरण करने वाले अन्य भी उपरत हो जाएगा कर्म से तथा तो कर्म विधि विरुद्ध तादवस्थ्यम फिर कर्म विधि अद्वित शास्त्र का विरुद्ध भेद प्रत्ये आलम्बन करने वाले कर्म विधि का विरुद्ध होता है जैसे दोष था वही दोष ऐसा रहेगा विरुद्ध से तादवस्थ्यम शंका करता है पूर्व सिंह विवेकी नाम कर्म विधि प्रामाण्य उच्छेद नवे की नाम अकनाथ विवेक यदि कर्म नहीं करेंगे अन्य लोगों लोग भी नहीं करेंगे तो कर्म विधि प्रामाण्य का उच्छेद हो जाएगा कर्म विधि प्रमाण हो जाएगा न टीका में प्रकृति परवशत्व लोकस्य नाशो विवेकी प्रवृत्ति अनुवर्तते लोक प्रकृति के परवश है प्रकृति के अधीन है स्वभाविक अधीन है उनसे असो विवेकी प्रवृति में न अनुवर्तते विवेक की प्रवृति का अनुवर्तन करेगा जैसे विवेक करेगा ऐसे ही कर लेगा ऐसे संभव नहीं है कोई कोई कष्ट धीरा प्रत्येक आत्मा नाम अच्छत आवृत चक्षु अमृत मिचन कोई कोई प्रयत्न करते हैं, तो विवेकी के अनुवृति करने वाले भी कोई विरल होते है नहीं की जितने अज्ञान सब उसके अनुवर्तन कर लेते हैं ऐसे संभव नहीं है प्रकृति ज्ञान भूताने निग्रह किं की स्मृत भूत सब जीव अपने स्वभाव के अनुवर्तन करते है स्वभाव के अनुसार चलता है निग्रह क्या करेगा ततो तो विधान कर्म विधि नाम अप्रमाण्य प्रशक्ति ऋतुतर आह ब्रह्म ज्ञानी निष्कर्म हो जाएंगे कर्म त्याग कर लेंगे पर भी अज्ञानी कर्म त्याग कर देते है ऐसा नहीं होता है कर्म विधि अज्ञानी के लिए प्रमाण होगा अप्रमाण्य प्रशक्ति नहीं है ऐसा उत्तर कहता है, देता है सिद्धांधी न काम अनुदान दर्शनाथ काम में कर्म नहीं करते काम भी उच्छेद नहीं होता है सामान्य कामना से कर्म करने वाले आत्मज्ञान नहीं होने पर भी काम कर्म करने वाले कामना से करते हैं, और कुछ जो समझ लेते हैं कि काम कर्म करना व्यर्थ है अंतगुण शुद्धि के लिए कर्म करते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म करते हैं कुछ विवेकी लोगो काम्य कर्म नहीं करते हैं इतने मात्र से काम्य कर्म विधि का उच्छेद नहीं होता है कामना वाले कर्म करते हैं इसलिए जिस प्रकार काम्य विधि का उच्छेद नहीं होता है ऐसे संपूर्ण कर्म विधि का उच्छेद नहीं होगा अव्ञानी लोगो कर्म करेंगे टीका में तदेव प्रपंच जो भाष्य में कहा गया काम्य विधि अनुच्छेद दर्शनाथ संक्षेप से कहा गया उसका ही प्रपंच से विस्तार से भाष्य में कहते है न प्रशस्ता कामयानी कर्मा नाम उद्य अनुते काम का न प्रसस्ता विज्ञान बदभी ऐसे जानने वाले काम आत्मता न प्रशस्ता काम रूप प्रशस्त नहीं है इच्छा कामना से कर्म करना वो ठीक नहीं है ऐसे कर्म करने से स्वर्ग स्वर्गवादी प्राप्त होगा फिर इच्छेपण्य मतलब ऐसे समझ करके काम्यानि कर्माणी न अनुष्ठानतेवी के लोग ब्रह्मज्ञान होने के पहले काम्य कर्म नहीं करते हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धिया नित्य निति का कर्म करते है काम्य कर्म नहीं करते है इतने मात्र से काम कर्म विधि का उच्छेद हो, हो जाता है ऐसा नहीं होता है क्योंकि कामना करने वाले बहुत रहते हैं कुछ लोग कामना नहीं करेंगे किन्तु कामना करने वाले कोई स्वर्ग कामना करने वाले कोई नहीं रहते ईसा नहीं काम पुरुष रहते कर्म करते काम्य कर्म अनुष्ठियंत कामी भी काम्य कर्म आम्य कर्म का अनुषान करते है कामना वाले इतने नोद्यंते सर इसलिए काम्य कर्म उच्छेद नहीं होता है अस्तु प्रस्तुति किम तदाह तो काम्य कर्म का उच्छेद नहीं होता है तो कर्म विधि अप्रमाण हो जाएगा प्रमाण हो तो इसमें क्या आया तो उसके उत्तर देते न अनु नुष्ठियनते भी थी ब्रह्मस्त्र जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कर्म नहीं करते है न अनुष्ठियनते कर्माणी कर्म अनुष्ठान उनके द्वारा नहीं किया जाता है इसीलिए तद विधि का उच्छेद हो जाएगा ऐसा नहीं न तद विधि उद्य कर्म विधि का उच्छेद नहीं होता है क्यूँकी अज्ञानी अनुष्ठियंत जो ब्रह्म विधि नहीं अज्ञानी उनके द्वारा कर्मों अनुष्ठान किया जाता ही विधि प्रमाण नहीं होता है अनुष्ठन्ते तद विधि नाम अनुदान वाक्य से सब अज्ञानी कर्म करते हैं इसलिए तद विधि का उच्छेद कर्म विधि का उच्छेद नहीं होता है अद्वैतवादी ने अवश्य भाविनी कर्म निवृति इतम दृष्टानतेन विघटन आशंकते पूर्व पक्षी शंका करता है सिद्धांत ने कहा अद्वैतवादी का अवश्य भाविनी कर्म निवृत्ति अद्वैतवादियों की कर्म से निवृति अवश्य भाविनी अद्वैत ज्ञान होने पर कर्म से निवृत्ति अवश्य ही हो जाएगी जब भेद ज्ञान निवृत्त हो जाता है कर्म का आलम्बन तो कर्म नहीं करता है निमित्त अभाव कर्म से निवृत्त हो जाएगा ऐसे जो कहा था सिद्धांत ने उसको दृष्टान विघटन आशंका थे के द्वारा उसका विघटन करते हुए विरोध करते हुए शंका करता है पूर्व पक्षी परिव्रजका भिक्षाचरणिवत उत्पन्न एक प्रत्ययनाम गृहस्थादी नग्नहोत्र कर्म निवृतिरि चेन्न परिव्राजका निक्षाचरणिवत परि सन्यासी ज्ञान हो जाए तो भी तो भिक्षाचरण तो करते हैं भिक्षाचरण आदि भिक्षाचरण अपने जीवन यात्रा व्यवहार उपदेश शिष्य उपदेश आदि तो करते हैं इसी प्रकार उत्पन्न एकत्व तो प्रत्यय नाम गृहस्थ आदि न उत्पन्न उत्पन्न एकत्व तो प्रत्यय ये शाम एकत्व तो प्रत्यय अहम सिंह ब्रह्म ज्ञान जिनको हो गया ऐसे गृहस्थ आश्रम में है मानव प्रस्थमी हो सन्या ब्रह्मचारी हो वो गृहस्थ आदि में रहते हुए अद्वैत ज्ञान होने पर अग्निहोत्रादि कर्म निवृत्त जैसे सन्यासी भिक्षाटन करते हैं ऐसे गृहस्थ आदि अग्निहोत्रादि कर्म करेंगे कर्म से निवृत्त नहीं होगी अद्वैत ज्ञान होने पर भी सन्यासी कोई भिक्षाटन का तो त्याग नहीं करते भिक्षाटन से निवृत्त नहीं होते इस प्रकार गृहस्थ आदि अद्वैत ज्ञान हो जाएगा कर्म करेंगे कर्म से निवृत्तन भिछा, नहीं होंगे ठीक है अद्वैत स्वभाव भिछाटनादी प्रवृतिर अघटमान समाधत सिद्धांत समाधान करता है अद्वैत स्वभाव आलोचनायाम अद्वैत ज्ञान का स्वभाव का जो आलोचना विचार करेंगे अद्वैत ज्ञान हो अद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त स्वरूप मिथ्या है देहादि मिथ्या है प्रपंच मिथ्या है एक शुद्ध असंग चैतन्य है जिसमें जन्म मर्म सुख दुख दुखा कुछ भी नहीं है तो उसके लिए किसी आवश्यकता का त्याग करना कुछ आ, किसी आवश्यकता नहीं तो तभी ऐसा निश्चय होने पर ज्ञानी निष्कर्म हो जाता है कुछ कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है भिक्षाटनादि प्रभु अघटमान ही हो भिक्षाटनादी भी वास्तव नहीं है न घटते ये तो अज्ञानी कल्पित है वास्तव अद्वितीय ब्रह्म को जो जान लिया वो अपने को देहादि नहीं मानता है शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है उसमें कुछ प्रवृत्ति होती ही नहीं वो अपने को देहादि स्वरूप नहीं मानता है देहादि से भिन्न अद्वितीय ब्रह्म असंग कूटस्थ अभिक्रिय ऐसा मान करके रहता है और देहादि में कुछ प्रवृति दिखती वो पार्थी के नहीं व्यवहारिक प्रमाण्य है अज्ञान दृष्टिया ज्ञानी दृष्टिया वो कुछ नहीं है क्योंकि अपने को देहादि दे नहीं मानता है चिद असंग अभिक्रिय रूप मानता है जिसमें कुछ होती ही नहीं प्रभृति आदि और अज्ञानी दृष्टिया देह में प्रभु आदि होती है देह के प्रवृति आदि को ज्ञानी अपना धर्म में नहीं मानता है इसलिए ऐसा मानो को समाधान देता है सिद्धांत न प्रमाण्य चिंतायाम पुरुष प्रवृत्ति और अदृष्टान वाक्य प्रमाण है या कर्म विधि वाक्य प्रमाण है या नहीं ये प्रामाण्य चिंता चल रहा है पुरुष की प्रभुति दृष्टान्त नहीं है पुरुष को होता है, नहीं प्रभु वो दृष्टान नहीं है कर्म कांड वाक्य प्रमाण है ज्ञान कांड वाक्य प्रमाण है ये विचार चल रहा है टीका में समुच्चय से प्रामिकत्व निरूपणायाम ज्ञान होने के बाद कर्म करेगा तो ज्ञान कर्म समुच्चय दोनों होगा ये भर्त प्रपंचादि मत है ज्ञान कर्म समुचय से मुख्य प्राप्त होगा ज्ञान होने के बाद भी कर्म त्याग नहीं करेगा कर्म करेगा ज्ञान कर्म समुचय प्रामाणिक है अथवा नहीं ये विचार चल रहा है समुच्चय से प्रामाणिकता निरूपण करने के लिए प्रत्याभाष मूल से प्रवृत्ति आभास से नौ उदाहरण जो प्रवृति ज्ञानी के शरीर में देहादि में जो प्रवृति होती है प्रवृत्ति आभास प्रवृत्ति बद आभा प्रवृत्ति आवास है वस्तु तो प्रवृत्ति नहीं है देहादि में अहम बुद्धिमान करके मेरा कर्तव्य समान करके ज्ञानी प्रभुता नहीं होता है देहादि में संस्कार वसाद प्रार्ध कर्म से कुछ प्रभुति होती है वो प्रभु नहीं प्रभु उसका मूल क्या है प्रत्ययास प्रत्याभाष मूलमस्य देहादि में प्रत्यय अहम बुद्धि ये आभाष वस्तु तो अहम बुद्धि नहीं है और निवृत्त हो जाने पर भी प्रत्ययास मूलक प्रभुतिभाष उदाहरण नहीं होगा समुच प्रामाणिक है अथवा नहीं ऐसा निरूपण करने के लिए संस्कार अवसा जो प्रवृत्ति होती प्रवृत्ति आवास अज्ञानी की दृष्टि से प्रवृति कह जाती प्रवृत्ति नहीं है प्रत्यय वस्तुता नहीं अद्वैत ज्ञानी अपनों को अविक्रिय असंग व्यापक कूटस्तर को मानता है देह में अहमबुद्धि नहीं मानता है वो ऐसे प्रत्यय आभास प्रत्यय होता है ऐसा मान, मानते हैं भूख पासा होने से ही भिक्षाटन करता है ये हो गया प्रवृत्ति आभास, आभास उदाहरण नहीं होगा अग्निहोत्रादि प्रवृत्ति रूपये आभा सकते तो पूर्व पीछे कहेगा ठीक है जैसे भिक्षाटन आभास है प्रवृत्ति वास्तव नहीं है तो ग्रस्त को ज्ञान हो गया वो भी अग्निहोत्रादि में प्रभुत्व हो और उसको प्रभुति आवास कहेंगे अग्निहोत्रादि प्रवृति रूप आभा सकते यदि प्रभुति आवास हुआ तो प्रामिक समुचे सिद्धांत हानि तो फिर प्रामाणिक समूचे नहीं हुआ अग्निहोत्रादी प्रवृति प्रामाणिक हो ज्ञान के साथ समुचे हो यह आपका मत है यदि अग्निहोत्रादी प्रवृति वास्तव प्रवृति प्रामाणिक नहीं है वो कर्तव्य बुद्धिया नहीं करता है देहादि में हम बुद्धि नहीं करके शरीर से शरीर के द्वारा अग्निहोत्र कर्म हो रहा है ये प्रवृत्ति को आभाष यदि कहेंगे तो वास्तव कर्म और ज्ञान का प्रामाणिक समुच्चय सिद्धांत नहीं होगा प्रामाणिक समुच्चय सिद्धांत हानि आपका जो सिद्धांत है प्रामाणिक समुच्चय कर्म और ज्ञान दो सिद्धांत क्या नहीं सिद्धांत नहीं होगा क्योंकि प्रवृत्ति वास्तव में नहीं है आभास है तो आभास प्रवृत्ति के साथ कर्म ज्ञान का समुचय कर्म के साथ प्रामाणिक ज्ञान कर्म समुचय नहीं होगा अतो नई तो इसलिए ये नहीं कहना अग्नि उत्तराधिक कर्म भी आभासो हो तो प्राणिक ही होगा तो एत दृष्टान स्पष्ट इस कोई स्पष्टीकरण करते दृष्टान के द्वारा भाष्य में न ही नभिचरे प्रतिषिद्धम अभिचरण कश्चित क्वन दुष्ट शत्रु देशरहित विवेक अभिचरण क्रियन अभिचरण यजेत शत्रुमरण जो चाहता है शयन याग करने के लिए विधि है वेद वाक्य शयन करेंगे या का नाम याग करने पर शत्रु मर जाता है शत्रु मर जाएगा कर्म से तर तो जाएगा किंतु कर्म करने वाले उसके फल रूप न को प्राप्त करेगा जो कर्म करके शत्रु को मारेगा इसलिए विवेक के लोग विचार करके देखते हैं नहीं नाभिचरे दीदी अभिचरण नहीं करना चाहिए प्रति सिद्धम ऐसे अभिचरण कर्म नहीं करे था प्रति सिद्ध है ना भी चरे दी थी प्रति सिद्ध अभिचरण अभिचरण कर्म प्रति है क्योंकि कर्म करेंगे तो फिर नरक प्राप्त करेगा करता प्रति होने पर भी प्रतिसिद्ध होने से कोई अभिचरणम कश्चित कुर्बन दुष्टी प्रति सिद्ध होने पर भी कोई अत्यंत क्रोध से बैरी को मानने के लिए कर्म करता है शत्रु को मारता है प्रतिषिद्ध होने पर भी प्रतिषिधन करके कर्म करने वाले होते हैं, कच्चित कुर्बन दुष्ट रहती कोई करता हुआ दिखता इतने मात्र से शत्रु द्वेश रहते विवेकन नभिचरण किया जिसका शत्रु में द्वेश नहीं है विवेकी है शत्रु कोई विरोध करने पर भी द्वेष नहीं करता विवेकी है, है वो तो अभिचरण नहीं करता है कोई करता है इतने मात्र से विवेकी भी कर्म करता है अभिचरण वैर को मानने के लिए ऐसा नहीं होता है टीका में तदवद अविवेकना कर्म कर दृष्टम विवेकीवीर भी तन न करिए अज्ञानी कर्म करते ही अज्ञानी कर्म करता है इसे दिखता है इतने मात्र से ज्ञानी भी कर्म करेगा ऐसा नहीं विवेकीवीर भी त्रिय विवेकी भी करता है ऐसा नहीं इसलिए ज्ञान हो जाए तो अज्ञानी कर्म करता है इतने मात्र से ज्ञानी भी कर्म करेगा ऐसा नहीं होता है भिक्षाटनादि प्रभु और ज्ञान होने पर भी परिवराज को भिक्षाटन में प्रभुत्व होता है ये दीक्षाटनादि प्रभु ये वस्तु तो प्रभु नहीं प्रभुति आभाष पूर्व संस्कार से प्रार्ध कर्म जब तक है देहादि में प्रवृत्ति होगी उसी प्रवृति को ज्ञानी अपनने में नहीं मानता है वो अपने को देहादि से अलग मानता है शुद्ध अभिक्रिय असंग स्वरूप मानता है इसलिए प्रभुति नहीं आभास, अज्ञानी के दृष्टि में देहादि प्रभु अज्ञानी लोगो ज्ञानी में आरोप करते हैं। ज्ञानी अपने को देहादि से अलग मानता है देहादि नहीं मानता है अपने में धर्म नहीं है वो प्रभुति आभाष तो अप्रामिकाणिक नहीं है वास्तव ज्ञानी की प्रवृति नहीं है इसलिए अग्नोत्र प्रभुति नौ उदाहरण अग्नोत्र आदि में प्रवृत्ति के लिए भिक्ष्यान प्रवृत्ति को उदाहरण नहीं दे सकते भिक्षाटन प्रवृत्ति ज्ञान जिसको हो गया शरीर से होने पर भी वो तो कर्तव्य बुद्धि अहम कर्मी अभिमान इस तत्पूर्वक कर्म नहीं करता है देहादि में अहम अभिमान समाप्त तो हो गया कर्तव्य बुद्धि है नहीं अद्वितीय ब्रह्मदर्शी देहादि में कुछ होने पर भी अपने को असंग मानता है उसमें कुछ प्रवृत्ति नहीं होती इसलिए उसको प्रवृत्ति को उदाहरण देकर के अग्निहोत्री कर्म करे ज्ञान कर्म समुचय होगा ये ठीक नहीं उदाहरण मित्र और देते ये उदाहरण नहीं न कर्म विधि निवृत्ति निमित्त भेद प्रति बाधित अग्निराद प्रवर्तन निमित्त अस्त कर्मविधि प्रवृत्ति निमित्ते कर्मविधि की प्रवृत्ति होने के लिए निमित्त कर्म विधि नाम प्रवृत निमित्त कर्म विधि की प्रवृति का निमित्त भेद ज्ञान भेद ज्ञान जिसमें है वही कर्म विधि की प्रवृत्ति होगी जिसके में भेद ज्ञान नहीं है उसमें कर्म विधि की प्रवृत्ति नहीं होगी कर्म विधि उसके लिए अपमान ज्ञान के लिए तो कर्म विधि प्रवृति का निमित्त हो गया भेद प्रत्यय भेद ज्ञान वो भेद ज्ञान अहमअ्रह्म अद्वित ज्ञान से बाधित हो जाता है जैसे रजु ज्ञान से सर्प ज्ञान बाधित है भेद प्रत्यय बाधित अद्वित ज्ञान होने पर प्रवर्तकम् नास्ति अग्नोत्र प्रवर्तकम प्रवर्तकम् ना अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति का जनक निमित्त भेद ज्ञान नहीं रहा भेद ज्ञान तो बाधित तो हो गया निमित्त नहीं होने से कर्म नहीं करेगा परिव्राजक कर शिव भिक्षा चरणार्द बुभुक्षादि प्रवर्तकम परिव्रजक संरण आदि में प्रवर्तक होता है बुभुक्षादि बुभुक्षा पिपा सादि जिसमें क्षुत्र विपाश आदि वो तो प्रवृत्त होता है देहादि में बुभुक्षा है भिक्षाचरण आदि में प्रवृत्ति होती प्रवृत्ति का निमित्त है भिक्षाचरण आदि में प्रवृत्ति का निमित्त हो गया बुहुसा प्रवृत्त तो प्रवर्तक हुआ सन्यासी में ज्ञान होने पर अपने को नहीं मानता है देहादि प्रारध जो तक है प्रार्ध के अनुसार प्रारध से आक्षि देहादि रहता है और ज्ञान दृष्टि से भी प्रारध ज्ञान भी नहीं मानता है मेरा प्रारध प्रारब्ध देहादि का है आत्मा का नहीं है इसलिए प्रारब्ध जिसमें है पिपासा जिसमें है प्रवृत्ति प्रवृति है वो अज्ञानी दृष्टि व्यावहारिक प्रमाण प्रारंभिक नहीं तत्वावेद प्रमाण का विषय नहीं है ज्ञानी दृष्टि से नहीं फिर भिक्षुत पिपाशादि निमित्त जैसे देहादि में भिछाटन प्रवृत्ति का निमित्त है सन्यासी का इसी प्रकार जिसको अवैध ज्ञान हो गया गृहस्था समय भले ही रहो अद्वैत ज्ञान हो गया फिर अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए प्रवृत्ति का निमित्त तो नहीं रहा प्रवृति का निमित्त भेद ज्ञान अद्वैत ज्ञान होने से वेद ज्ञान नहीं रहता है कर्म प्रवृत्ति के निमित्त तो नहीं होने से कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा अग्निहोत्राद प्रवर्तकम स्थिति फिर पूरा कहता है अग्निहोत्र आदि में प्रवृति का निमित्त है गृहस्थ अर्ण प्रत्यवाह भय प्रवर्तकम चेत यह अग्निहोत्री कर्म में यदि अकर्ण अनु अनुसान नहीं करे तो प्रत्यवा से भय प्रत्य से भय होता है प्रवर्तक अकर्ण में प्रत्यवाय होगा प्रत्यवाह होने से फिर दुख भोगना पड़े या उससे भय से कर्म करता है तो प्रत्यवाय भय ही कर्म में प्रवर्तक चेत अकृत प्रत्यवा क्यम भयम अनुष्ठान कर्म नित्यकर्म नहीं करने पर प्रत्यवय होता है अकरण कृत प्रत्यवाय नामक भयम् अविवेकीनो विवेकिनो वा सिद्धांत पूछता है प्रत्यवय नामक जो भय कारण है अनुष्ठान के कारण नित्य कर्म नहीं करने पर प्रत्यवय होगा ये भय कारण है ये विवेकिका है अथवा अविवेकि है यदि विकल्प आदि अंगीकर पहला है अविवेकिन अविवेकिन विवेकिन आद्य अभिवेक के लिए अभिवेकी भय करेगा ना अंगीकर नो तो अधिकतत्व भेद प्रत्यय जिस में है भेद ज्ञान है वो कर्म में अधिकारी कर्म में प्रवृत्त होता है उसको भय रहेगा ही कर्मणि टीका में भेद बुद्धि तो अधिकृत तत्व तस्तकर्ण की आद इतिहास कर्म में भे अधिकारी होता है भेद बुद्धिमान भेद बुद्धिमत अधिकृत भी भेद बुद्धिमान ही अधिकारी है कर्म में तकर्णी यदि कर्म नहीं करेगा तो अज्ञानी क्या क्या होगा ऐसा करने से उत्तर देते है भाषण में एक पंक्ति रहा, भेद प्रत्यवान अनुपमर्दित भेद बुद्धि विद्या यह सकर्मणी अधिकृत अब ये पहले बताया कर्म में अधिकारी है वह जो जिसकी भेद बुद्धि अनुपमर्दिता भेद प्रत्यवान भेद ज्ञान वाला ही कर्म में अधिकारी है भेद प्रत्यवान कैसे अनुपमर्जित भेद बुद्धि विद्या विद्या ज्ञान के द्वारा अनुपमर्दिता भेद बुद्धि यश भेद बुद्धि विद्या अनुपमर्दिता ज्ञान से निवृत्त होती है अज्ञानी का ज्ञान नहीं हुआ इसलिए भेद बुद्धि उपमर्दित नहीं हुई नष्ट नहीं हुई अनुपमर्दित भेद बुद्धि हो गया अज्ञानी है सकर्मणी सक अधिकृत ये पहले कहा है जो ही अधिकृत कर्मणि तस् तद अकर्ण प्रत्यवाय जो कर्म में अधिकारी है नहीं करता है तो प्रतिवाय होगा ही न निवृत अधिकार गृहस्थ सेव ब्रह्मचारी नशेष से धर्मानी न निवृत्ता अधिकार निवृत अधिकार वश्य जिसका अधिकार निवृत्त हो गया जब अद्वित ज्ञान हो गया कर्म में प्रवृति का निमित्त भेद प्रत्यय निवृत्त हो गया तो अधिकारी नहीं रहा कर्मन में निवृत्त अधिकार वश्य ज्ञानी का अधिकार निवृत्त हो गया उसको कर्म में नहीं करने तो प्रत्यवाह नहीं होगा जो अधिकारी है कर्म नहीं करे तो प्रत्यवाह होगा जो अधिकारी नहीं है नहीं करे तो प्रतिभा नहीं होगा उसमें दृष्टान्त देते हैं गृहस्थ से व्रह्मचारी नीशेष धर्म अनुसार यथा गृहस्थ से ब्रह्मचारी का विशेष धर्म गृहस्थ यदि नहीं करे तो गृहस्थ को प्रत्यवाय नहीं होता है ब्रह्मचारी का जो विशेष नियम है ब्रह्मचर्य पालन करना भूसयन आदि वो तो ब्रह्मचारी की है वो नहीं करे तो उसको प्रत्यवाय होगा अब गृहस्थ के लिए धर्म नहीं गृहस्थ का धर्म अलग है गृहस्थ यदि वो धर्म पालन नहीं करे तो उसको पाप प्रत्यवाय नहीं होता है जिस प्रकार ब्रह्मचारी का विशेष धर्म यदि अनुष्ठान करे गृहस्थ अनुष्ठान नहीं करे तो गृहस्थ को प्रत्यवाह नहीं होता है क्योंकि ब्रह्मचारी का धर्म अनुसार करने के लिए ब्रह्मचारी अधिकारी वो नहीं करेगा तो प्रत्यवाह होगा गृहस्थ उसके लिए अधिकार नहीं है ब्रह्मचारी आदि पालन करना जो ब्रह्मचारी का धर्म है वो गृहस्थ उसमें अधिकार नहीं जो अधिकार नहीं वो नहीं करे तो उसको प्रत्यवाह नहीं होता है जैसे गृहस्थ को ब्रह्मचारी धर्म अनुष्ठान पर प्रत्यवाय नहीं होता है इसी प्रकार जिसका भेद ज्ञान निवृत हो गया ज्ञान आत्मज्ञान से निवृत्ता अधिकार उसको प्रत्यवाह नहीं होता है नित्य कर्म नहीं करने पर भी अज्ञानी हाँ। को ही प्रत्यवाह होगा द्वितीय दुष्ती न निवृत अधिकार से गृहस्थ से व्रह्मचारी न विशेष धर्म अनुष्ठान टीका में विवेकिनो निवृत्ताधिकाराप्त कर्मस्व प्रवर्तक अभाव कर्मभ्य निवृत्त रूपम पारिब्राज्यम् चेद निवृत्त अधिकार से अधिकार निवृत्त हो जाता है ज्ञान होने पर अधिकार निवृत्त होता तो है कर्म में क्योंकि अधिकार भेद ज्ञान अद्वित ज्ञान होने पर भेद ज्ञान नहीं रहता है तो निवृत अधिकार ज्ञानिका विवेकि प्रत्यवाय प्राप्त प्रत्यवाह नहीं होता है कर्म नहीं करने पर कर्मस्व प्रवर्तक अभाव कर्म में प्रवर्तक नहीं रहा भेद ज्ञान नहीं रहा भय नहीं रहा प्रतिभा का भय नहीं रहा ज्ञानी का तो कर्मभ्यो निवृत्ति रूप पारिव्राज्य तो कर्म से निवृत्त होता है ज्ञानी, वही पारिव्राज्य कर्म से निवृत्ति रूप पारिव्राज्य मानेंगे अति प्रसंग स्तरी संकते पूर्विसे शंका करता है ऐसे कर्म से निवृत्ति पारिव्राज्य मानेंगे तो अति प्रसंग ही शंका करता है वास्तव में एवं तरी सर्व उत्पन्न एक प्रत्यय परिव्राडी चेत यदि ज्ञान हो गया भेद ज्ञान कर्म में प्रवृत्ति का निमित्त नहीं रहा कर्म से निवृत्ति रूपारिव्राज्य यदि हो जाता है ज्ञानी का तो सर्व हो कोई भी हो स्वाश्रम स्थ अपने आश्रम में स्थित स्वास्त्र स्थित शास्त्र ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो उत्पन्न एकत्व उत्पन्न एकत्व प्रत्यय यश ज्ञानी जिसको हो गया अपने आश्रम में रहते हुए अद्यतिक <coughs> ज्ञान हो गया तो सन्यासी ठीक है यह अति प्रसंग संसंग हुआ आश्रम में प्रविष्ट नहीं होकर के अपने आश्रम में रहते हुए ज्ञान हो गया वही परिवार तो परिव्राट कोई अलग ही नहीं रहा टीका में कर्म साधन स्वयं यज्ञ पवित त्यजा सिद्धांत पूछता कर्म का साधन है धन यज्ञ पवित आदि शिक्षा यज्ञ पविति कर्म अनुसार किया जाता है वो ज्ञान जिसको हो गया सन्यासी जिसको आप कहते हो तो तेना त्यजते न वा धन यज्ञ पवित का त्याग करता है या नहीं पत्नी आदि का त्यजते चेत न साम यदि यज्ञ पवित्र धन पत्नी आदि त्याग कर देता है तो सासम धर्म नहीं बाग हो गया सन्यासी अलग हो गया गृहस्थ व्रह्मचारी नहीं रहा तो त्याग कर दिया तू तब यज्ञ पीविता आदि अंतरे न गारदि भाव असंभवात क्योंकि यज्ञ पीविता त्याग कर लिया उसके बिना गारदि भाव गृहस्थ धर्म संभव नहीं है इसलिए यज्ञ पीता त्याग कर लिया वो सन्यासी गृहस्थ आदि नहीं रहा शासन धर्म नहीं न त्यज त्यज न पारिव्राज्य प्राप्ति यदि धन पत्नी यज्ञ का त्याग नहीं करता है तो पारिव्राज्य संन्यास प्राप्ति नहीं है साधन संग्रह तो साध्यादि परिहती साधन संग्रह करता रखता है किसके लिए साध्य के लिए यज्ञ धन पत्नी आदि ये साधन है कर्म करने के लिए साध्य के लिए साधन संग्रह करता है तो साध्य करेगा तो कर्मों तो से निवृत्त कैसे होगा न स्वस्वामित्व भेद बुद्धि अनिवृत्त है साधन यदि रखता है स्वस्मित्व स्व हे धन स्वकीय स्वयं हे स्वामी स्वस्मित्व रूप भेद बुद्धि की निवृति नहीं हुई तब तो संग्रह करता है यदि स्वस्मी भाव भेद बुद्धि नष्ट हो जाए तो उसका संग्रह आदि पत्नी धन आदि क्यों रखेगा और भेद बुद्धि निवृत्त नहीं है तो कर्म करेगाज्यम पारिव्राज्यम पादीर्घ आश्रंतरे गृहस्थ ब्रह्मचारी आदि में पारिव्राज्य सं नहीं है कर्मार्थ इतर आश्रमा नन्याश्रम तो कर्म करने के लिए इसलिए अन्य आसमे रहते ही पारिव्राज्य नहीं होगा वो सब करके पारिव्राज्य सं अलग है अथ कर्म इति श्रुते श्रोते अब कर्म करने के लिए कहा ठीक कह, है जाया प्रत संपत्ति आनंतर यम श्रोतो अर्थ शब्दार्थ अथ कर्म कुरीय ऐसे मानता है कब मानता है पत्नी हो गया पुत्रमेश्याद में पत्नी पुत्र वित्त संपन्न हो गया तो मन कामना करता मैं कर्म करू पत्नी पुत्र वित्त आदि अपेक्षा कर्म करने के लिए जाया पुत्र वित्त सम्पत्ति आनत अथ कर्म कुरी कर श्रुति गृहस्थ आदिष् स्वाश्रमस्थ एवं पारिव्राज दुर्वचत्व फलित गृहस्था अपने आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो, हो अपने धर्म करते हुए सन्यास हो जाएगा पारिव्राज्य ये नहीं दुर्व फलित महा ये निष्पन्न हुआ सो सामित्वा भावाद, सो सामित्वा सो स्वामी किसी का नहीं रहा धन पुत्र पत्नी आदि सब में अपन अपना तो नहीं रहा नहीं अद्वैत ज्ञान होने पर क्यूर एक एवं परिव्राट सन्यास एक ही जो जिसका किसी में स्वकीय तो बुद्धि नहीं सब त्याग करता है ज्ञान आने पर न गृहस्थ आदि गृहस्थ आदि में रहते हुए परिवार विवेक अवसाद यज्ञ पवित स्वशब्दार्थ स्वामित्व बुद्धि अभाव स्वशब्दार्थ स्वशब्द का अर्थ स्वकीय स्वकीय यज्ञ पविति यज्ञ तो धनादि उसमें स्वामित्व बुद्धि अभाव स्वामित्व बुद्धि नहीं सन्यासी की ये आयम स्वामी मैं मालिक हूँ प्रभु हूँ ऐसे बुद्धि नहीं कैसे नहीं विवेक अवसाद विवेक होने पर ही अपने अवदित्व ज्ञान होने पर शब्दार्थ यज्ञ प्रयु तो पत्नी धन आदि गृह आदि इसमें स्वामी तो बुद्धि नहीं होने से वही सन्यासी है यु परिवक निवृत्ताधिकार प्रत्यवा प्राप्तिर तिष्ट आपत्ति आशंकते सिद्धांत ने कहा जो परिव्राजक सन्यासी है अद्वैत ज्ञान हो गया कर्म सेवृत्त हो गया निवृत्त अधिकार अधिकारी अधिकार निवृत्त हो गया क्योंकि कर्म करने के लिए जो अधिकार है भेद प्रत्यय नहीं रहा अभेद ज्ञान होने से निवृत्ताधिकार विवेक सं प्रत्यवाय प्राप्ति जब अधिकारी नहीं तो नित्य कर्म नहीं करेगा तो प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं जो अधिकारी है वो नहीं करे तो प्रत्यवाय होगा जो अधिकारी नहीं है वो नहीं करे तो प्रत्यवाय नहीं होगा इसे सिद्धांत ने कहा था तिष्ट आपत्ति में इस थे के अनिष्ट आपत्ति की है पूर्व पक्षी प्रत्यय विधि जनता प्रत्ययन विधि निमित्त भेद प्रत्यय से उपमर्दित तो ना ना। तो के यमनियमापत्ति तो ज्ञान का जनक तो अभेद ज्ञान का ज्ञान का तो जनक उत्पादक तत्तम तो तो सेवा जनित होता प्रत्यय अहमस्में ब्रह्म अद्यत ज्ञान उसी ज्ञान के द्वारा एकत्व प्रत्यय के जनक जो वाक्य तत्व उससे उत्पन्न जो अद्वैत ज्ञान है उसी ज्ञान से विधि निमित्त भेद प्रत्यय से उपमर्जित तो विधि का निमित्त भेद ज्ञान कर्म विधि का निमित्त भेद ज्ञान भेद ज्ञान उपमर्जित तो अनिवृत हो गया नष्ट हो गया अद्वैत ज्ञान से अद्वैत ज्ञान से भेद ज्ञान विधि के निमित्त भेद ज्ञान यदि नष्ट हो गया तो ज्ञानी यमनियमादि भी नहीं करेगा यमनियम आदि उसकी प्रवृत्ति नहीं कि परिवराजक से यमनियम नहीं कोई कुछ नहीं करेगा ठीक है विधि उत्पादक तद विषय मतलब अद्वैत अद्वैत विषय प्रत्यय से एकत्व प्रत्यय एकत्वम विषय ये प्रत्यय तद प्रत्यय एक प्रत्यय एकत्व विषय को ज्ञान तद विषय प्रत्यय अद्वैत तो विषय प्रत्य तो तो प्रत्य तो तो प्रत्य का प्रत्यय तद विषय प्रत्यय बहुगृह तकत्व है विषय जिसका ऐसा जो प्रत्यय ज्ञान वो ज्ञान की विधि एकत्व प्रत्यय विधि वासी माया विधि का आते हैं उत्पादक यहाँ है एकत्व ज्ञान का उत्पादक उत्पादक कौन है महावाक्य तत्म से आदिवाक्य ये हो गया एकत्व तो प्रत्यय विधि तद जनते वाक्य तो तो जनित ज्ञान जनित होता एक तो है एकत्र विषय न प्रत्येन आगे प्रत्ययन दिया प्रत्यय ज्ञान एकत्व विषय का ज्ञान अद्वित विषय के ज्ञान से प्रत्येन विधि निमित्त भेद प्रत्यय से उपमर्दित यथेष्ट चेष्टा प्रसर प्रतिशेष तो फिर पूर्व का कहने का अभिप्राय यमनियम आदि में प्रभुत्व नहीं होगा भेद ज्ञान अनुष्ट हो गया फिर यथेष्ट चेष्टा जो चाहे करेगा यमनियम नहीं करेगा सन्यासी ज्ञानीनो वैधम यमादि ना तत्प्रवृत्ति संस्कार सिद्धांत कहते हैं ज्ञानी के लिए विधि प्रवुत यमन यमादि भी नहीं है जब ज्ञान हो गया तो ये दम यम आदि मर्तव्यम ये विधान क्या गया मैं करूं इसे बुद्धि ज्ञानी के नहीं होती है इसे वैधम यमादि नवक्त विधि वैधम यमादि ज्ञानी के लिए नहीं है विधि प्रवृत्ता नहीं फिर भी ज्ञान यदि प्रवृत्त तो होता है कोई साधन करता है यमन नियम के साथ कुछ प्रातः काल स्नान करता है गंगा स्नान करता है कुछ बैठ कर चिंतन बैठता है ये पहले करता है ज्ञान हो जाने के बाद ऐसे ही जैसे पहले करता था ऐसे प्रवृत्ति होती है तत्प्रवृति से संस्कार, संस्कार वसाथ ऐसे करता यह नहीं मानता की ज्ञान हो गया अभी मैं ऐसा नहीं करूँ ऐसा नहीं करूँ कुछ लोग ऐसे ही अलग मत बनाते हैं ज्ञान हो गया तो अभी भस्म नहीं लगाना माला धारण नहीं करना गंगा स्नान नहीं करना मंदिर में प्रणाम नहीं करना नहीं जाना क्योंकि ज्ञान हो गया ये सब वो अज्ञान देह में हम बुद्धि हो करके देह के प्रवृत्ति को अपने में आरोप करके देह के धर्म को अपने आरोप करके कहते देह में ऐसा नहीं करेंगे ज्ञान हो जाने पर अपने को अद्वितीय असंग व्यापक अपरिचिन्न ब्रह्म मानता है जिसमें वो स्नान न प्रणाम करना न भस्म धारण कुछ में है ही नहीं देहादि में है देहे में स्नान करना भस्म धारण करना माला धारण करना मंदिर में जाकर प्रणाम करना ये जो देहादि का धर्म है उसको आत्मा में आरोप करके ये मैं नहीं करूँ क्यूकी मुझे ज्ञान हो गया ये अज्ञानी से करता है देहादी धर्म आत्मा में आरभ करके जिसको ज्ञान हो जाता है आत्मा में कुछ धर्म है ही नहीं जन्म वर्ण चित्त विभाषा सुख दुख कुछ भी नहीं है और देहादी में जैसे चलता है संस्कार अवसाद चलने पर भी ज्ञानी की कोई हानि नहीं होती है न उसमें मानता है मैं करूँ नहीं करूं कुछ नहीं मानता है स्वभाव से जैसे चलता है ऐसे चलता है वो नहीं की ऐसा हो गया ज्ञान हो गया तो नहीं करना चाहिए ऐसा करते है मतलब ज्ञान नहीं हुआ कुछ लोग आजकल ज्ञान उपदेश करते हैं शुरू से कहते शिक्षा यज्ञ विधि छोड़ दो तिलोक धारण नहीं करो माला धारण नहीं करो उनके प्रवचन सुनने वाले स्त्री लोग नहीं पहनो ब्राह्मण लोग यज्ञ धारण नहीं करो तभी तो हमारे कथा में ऐसे विभिन्न प्रकार अज्ञान लोग की परंपरा वो नहीं है शरीर आदि में कुछ धर्म होने पर भी उसमें ज्ञानी कहानी लाभ कुछ नहीं इसलिए संस्कार अवसाद ज्ञानी में जैसे प्रवृत्ति होते ऐसी प्रवृत्ति होगी वो तो नहीं मानेगा ज्ञान हो गया अभी मैं अलग वस्त्र धारण करू कोई अपने को ज्ञानी मान करके अभी कैसा वस्त्र पहन करके सफेद बनता है क्योंकि हम जो कुछ कर सकते हैं ज्ञान हो गया तो वो अपने आप कभी वस्त्र नहीं मिला कभी नग्न रह गया कभी कोई वस्त्र नहीं मिला जो मिल गया पहन लिया वो बात अलग ही कभी नहीं मिला तो किसको याचना नहीं करता है रास्ता में कहीं मिला कोई भी वस्त्र मिला पहन लिया वो कैसा वस्त्र हो नहीं वो कुछ भी पहन लिया ऐसे अलग है स्थिति होने पर और ज्ञान बुझ करके मैं नहीं करूं करूं ये नहीं है और ज्ञान हो गया कभी स्नान नहीं किया कभी कुछ नहीं किया वो अलग है उसको भावना नहीं कि मैं करूं करना चाहिए समय नहीं अपने स्वरूप चिंतन करता है कभी सोचा नहीं कभी रह गया कभी खाया नहीं ये अलग है अ जान करके ही अपवित्र झोटा खाएगा कोता के साथ में लेकर और जान के स्नान नहीं करेगा जान बुझ कर मालक फेंक लेगा ये सब नहीं वो सब अज्ञान पूर्वक कर्मी अकर्म ये मनिच कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्य गीता में कहा गया कर्म में अकर्म देखना ना अकर्म में कर्म उसको समझ करके समझना चाहिए ज्ञाने नैधम यमादिस्ती तो संस्कार प्रभृति संस्कार से न बुभुक्षादीना प्रत्ययात उपपत्व बुभुक्षादीना एक प्रत्यय तो प्रत्यात hmm. एक प्रत्यय से प्रख्यात होता है जो तो, तो, तो प्रारब्ध कर्म है तक देहादमी क्षुत है। क्षुत पिपादी के समय एक प्रत्यय से प्रचावित होता है प्रार्धकर्म जब के तब तो तक तो तो उसमें सा अनुभव करता है एकत्र तो प्रत्यक्ष होकर के प्र, उपतेमन यमनियादि सब में प्रवृत्ति संभव है एकत्र तो प्रत्यक्ष तो हो जाएगा तो यमनियादि प्रवृत्ति हो सकता है निवृत अर्थत्वा यमन आदि निवृत्ति के लिए इसलिए उसमें प्रवृत्ति हो सकती है वैध प्रवृति नहीं है टीका यो ही दृष्टेन दोषेण तत्वज्ञा कथित प्रच्युति आदित दृष्ट दोपा सा उसके कारण तत्वज्ञान से कथंचित जब तो प्रार्ध है तब तक क्षुत पिपादी रहेगी कथंचित प्रच्युति को प्राप्त किया तथा संस्कार यमनियमुष्ठानों को प्रपद्यते संस्कार से यमनियमाकर्षता है तोषकृत तत्व प्रच्युति प्रसुत अन्य चेष्टा निवृत्त अर्थवश्य अनुष्ठे तो आप दोष कृत्या तत्व प्रचित प्रसुत दोष के कारण तत्व से प्रचित से उत्पन्न होता है अन्य चेष्टा तत्व प्रचित से प्रसूत उत्पन्न होता अन्य चेष्टा अन्यत चेष्टा की निवृति के लिए यमनियम अन्य चेष्टा की निवृत्ति उत्थ के लिए होने से अवश्य अनुष्ठा अवश्य हो जाता है इसलिए यमनियम आदि के प्रवृत्ति उत्थ नहीं होगा यथेष्ट चेष्टा करेगा ऐसा नहीं तथा न यथेष्ट चेष्टा प्रति ज्ञानी के लिए यथेष्ट चेष्टा नहीं है इतुष वैध प्रवृत् अभाव यथेष्ट चेटा ना विधि प्रवृत्त प्रवृत्ति नहीं होने पर भी यथेष्ट चेष्टा हो जाए ऐसा नहीं जैसा इच्छा को विधि को निषेध कह करके जो चाहे करे ये अर्थ नहीं न प्रतिसिद्ध सेवा प्राप्ति यदि वैध प्रवृत्ति नहीं है यमन आदि में भी तो प्रति सिद्ध करेगा ये नहीं है एक प्रत्यय उत्पत्ति एकत्व तो प्रत्यय अद्वित ज्ञान उत्पत्ति के पहले ही प्रतिसिद्ध सेवा त्याग कर दिया प्रतिसिद्ध पहले प्रतिसिद्ध है जो कर्म पहले नहीं करता था एकत्व तो ज्ञान होने के पहले तभी एकत्व तो ज्ञान होता है शास्त्रीय मार्ग में चलेगा प्रतिसिद्ध कर्म त्याग करेगा श्रवण मनन करते हुए अद्वित ज्ञान होता है जिनका पहले से ही त्याग कर दिया था साधन अवस्था में अभी उसके बाद उसको फिर ग्रहण करेगा ज्ञान हो गया ऐसे करके ऐसा नहीं वो तो अज्ञानी ऐसे करेगा ज्ञान ही फिर ऐसा नहीं मानेगा कि ज्ञान हो गया इसलिए अभी जिनको त्याग किया उसको मैं ग्रहण करूँ ऐसे भावना नहीं हुई पहले जिसको त्याग कर दिया वो ऐसे ही संस्कार इसी चलेगा में अभी दिशो न यथेष्ट चेष्टा विद्युत शस्त्र कुत्या दृष्टान्त न स्फुटे जो अज्ञानी ज्ञान होने के पहले भी यथेष्ट चेष्टा नहीं करता था अज्ञान होने के बाद कहां से कहा चेष्टा करेगा इस दृष्टान से स्पष्ट करते ही नहीं रात्रो कूपे कंटके व पतित उदित भी सभी तरी पत थी तस्मिन रात्रो कंटके पतित अंधकार में कूप कंट में गिरासा तो उदित भी सभी तरी तस्मिन पतती इतने न फिर उसमें गिरता है फिर योद्ध होने पर ऐसा नहीं है ठीक है अन्य शाम ब्रह्मवे फी अर्थात ज्ञानी में यथेष्ट चेष्टा नहीं है कोई अमन वैध प्रभु नहीं संस्कार वसाद चलता है जैसे पहले करता था ऐसे चलेगा पहले यदि महिम पाठ मंदिर जाना गंगा स्नान करता था इसे चलता रहेगा वो कभी नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए करूँ करे से नहीं करे किंतु नहीं कर गया। करता है तो अज्ञान ये न नहीं बैध प्रवृत्ति नहीं किंतु इसके मात्र से निषेध अनुष्ठान ये भी नहीं निषेध चेष्टा तो पहले से त्याग देने से आगे निषिध अनुष्ठान नहीं हो सकता है अन्य तो आश्रम भावे फलित उपस ब्रह्म अन्य आश्रम वाले नहीं हो सके ये होने से फलिता तो निष्पन्न हुआ उपसंह करते तस्माद सिद्धम निवृत्त कर्म भिक्षुक ब्रह्म संस्थी निवृता निवृत कर्म निवृत्त हो गया कर्म नहीं करता है निवृत्त तो कर्म विश्व संस्था है, है। अन्य नहीं ओम सर्वानि तो सर्वाणी ब्रह्म निरा मामा सु। या खुरा सदात्मन य उपनिष्धस्ते मैं सन्त ते मई सन्त ओं शातिशा